आज 27 फरवरी 2014 शिवरात्रि और गुरुवार का दिवस है आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज आप सबको महाशिवरात्रि की बधाई हम सब लोग गुरु को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं हमारा जैसे शिव सूत्र का आरंभ पिछले सेशन में हमारा हो चुका है हमने पहले सूत्र पर संक्षेप में निगाह डाली थी पहला सूत्र का वर्णन इतना विस्तृत है कि जिसको हम जितनी बाहर भी समझने की कोशिश करें कम है क्योंकि शिव शास्त्र का ये जो पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा ये अपने आप में पूर्ण शिव दर्शन समेटे हुए सामस्त शिव दर्शन को एक ही सूत्र में समेटा जा सकता है क्यों ये शिखर है यही शिव है यही चेतना है यही अंतिम गंतव्य है यही सप्तलस्त है जिसको बोलते हैं सबसे महीन है सबसे सूक्ष्म तत्व तो यही है सबसे उच्च तत्व तो भी यही है और यही आधार है उस समस्त ब्रह्मांड का जो हमको दिखाई देता है और जिसके हम हिस्से हैं इसमें रहते हुए हम जो सतत महसूस करते हैं वो है इल्यूजन माया जिसके द्वारा हम अपने आप को अलग और इस संसार को अलग समझते हैं हम ऐसा समझने लगते हैं कि हम कुछ और हैं और ये है। संसार में हम रहते हैं सचमुच में हम संसार हैं संसार में हम नहीं रहते हम संसार हैं और संसार संसार नहीं है संसार चेतना है संसार शिव है पहले विज्ञान ऐसा समझता था कि संसार एक दृश्य है घटना है, प्राकृतिक रूप से घट रही है तभी तो न्यूटन बोलता था कि संसार के बनने के समय के जितने बल हैं उनका मेरे को आरंभिक मान दे दो तो मैं संसार का भविष्य बता सकता हूं क्योंकि उनका कहना बिल्कुल ठीक था क्योंकि जो कुछ होता है वो गणित में समाया जा सकता है गणित विशाल हो सकता है लेकिन फिर भी गणित में समाया है जितनी मान्यताएं हैं गणनाएं है, सब गणित में समाई जा सकती जैसे अगर आप एक रॉकेट को अगर छोड़ेंगे किस दिशा में जाएगा किस वक्त कहाँ पहुंचेगा कब वो गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाएगा इन सब चीज की गणना संभव है और उस गणना में अगर गलती तभी होती है कि जहां हमारी आरंभिक गणना में कहीं गलती की गुंजाइश हो अन्यथा अगर सही डाटा है हमारे पास तो कोई गणना में गलती नहीं हो सकती लेकिन कम से कम 400 सौ बरस तक आइंस्टीन के आने के पहले या इसिन वर्ग के आने के पहले प्लांक के आने के पहले कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन लोगों के आने के पहले किसी ने हिम्मत नहीं की कि न्यूटन के विज्ञान को हम चुनौती दें और हम यही मानते आए थे कि ये संसार अपनी गति से चल रहा है एक भौतिक निर्जीव गति से चल रहा है जैसे घड़ी का पेंडुलम की तरह वो मालूम है कि कितनी देर चलेगी कितनी चाबी भरी कितनी देर चलेगी पेंडुलम कहां तक जाएगा कहाँ से वापस लौट जाएगा इसी तरीके से संसार भी अपनी एक निर्जीव गति से चल रहा है और उसमें हम सजीव हैं और हम संसार को मात्र देख रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं या इसको भोग रहे हैं लेकिन हम इस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि हम उसके अभिन्न हिस्से हैं और वो घटनाएं हैं हमारी चेतना ही पैदा कर रही है हमारी चेतना ही घटनाओं को जन्म देती है ये हमारी कल्पना में नहीं था लेकिन जब पिछली सदी के आरंभ में कुछ प्रयोग हुए कभी जिनको थोड़ी सी विज्ञान में रुचि हो कभी पढ़ सकते हैं एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ऐसे कुछ थे एक्सपेरिमेंट जिनको मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सामान्य भाषा में किसी दिन समझाने की तो बहुत आनंद आएगा इतना आनंद आएगा कि ऐसा लगने लगेगा कि जिन चीज़ों को हम निर्जीव समझते हैं सचमुच निर्जीव हैं या सजीव क्योंकि जो फ्री विल की बात करते हैं वो अगर वैज्ञानिक विज्ञान की प्रयोगशाला में देखने को मिल जाए तो कैसा लगेगा कोई फ्रीविल नहीं होती है अगर हम एसिड को बेस से मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा इसमें उसकी इच्छा का कहीं जगह नहीं है कोई इच्छा की जगह नहीं है अगर हम चाकू से एक मिठाई के टुकड़े को काटेंगे उसके दो टुकड़ों को उसकी इच्छा कोई मायना नहीं रखती जब हम इस तरीके से संसार के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर जब करते हैं तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या परिणाम आएगा मतलब एंटिसिपेट करते हैं कि परिणाम क्या आएगा लेकिन परिणाम अगर इस बात पर निर्भर करे कि देखने वाला क्या देख रहा था तो बोखला जाएगा कौन वैज्ञानिक ये क्या हो रहा है कि परिणाम एक ही तरह के प्रयोग में परिणाम भिन्न भिन्न क्यों आ रहे हैं और एक प्रयोगशाला दूसरी प्रयोगशाला बड़े से बड़े एक्यूरेट प्रयोगशालाओं में जब प्रयोग होने लगे और उसके बाद में उनको हजारों बार ऐसा ही हुआ तब ऐसे समझ में जो मिसिंग लिंक है हमारी तो कहता तो इन द ब्लैंक बोलते हैं ना किसके अंदर की एक शब्द बैठाओ ऐसा लगता है कि इस वाक्य में भगवान जाने कोई शब्द बैठी नहीं रहा है बैठी नहीं रहा है क्या बैठा जगह के ऊपर एक सेंटेंस है पूरा इधर का हिस्सा दिख गया इधर का हिस्सा दिख गया लेकिन बीच का एक हिस्सा जिसमें कुछ दिखाई नहीं देना कि क्या कौन सा शब्द ले जाकर बिठा दें तो ये वाक्य पूरा हो जाए तो सारी लड़ाई जिद्दोजहा के बाद में फिर एक समझ में आई बात कि यहां पर एक ही चीज फिट होती है और वह होती है ऑब्जर्वर निरीक्षक जो निरीक्षण कर रहा है प्रयोग का वही एक यहां पर बिठाएंगे तब ये वाक्य पूरा होगा उसके बिगैर वाक्य अधूरा है जो मिसिंग लिंक है वो ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्व की बात तो हमने बहुत करी या न उस संसार की जो हमको दिखाई देता है जिसको हम प्रमेय संसार बोलते हैं लेकिन प्रमात्र को विज्ञान भूल गया था विज्ञान के लिए प्रमेय सब कुछ था सारा संसार था सिर्फ मैं नहीं था उसमें वैज्ञानिक ऐसा समझता था कि मैं इस प्रयोगशाला में आया अपनी मर्जी से चाहे जो मर्जी से करूंगा प्रयोग लेकिन प्रयोग का परिणाम तो अटल है लेकिन जब ऐसा कि इवन सब एटॉमिक लेवल के ऊपर एक चेतना है जिसके पास फ्री विल है तो वैज्ञानिक को बौखलाना स्वाभाविक था जब पहली बार हिसिनबर्ग ने एक नाम दिया कि थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी तो सारे वैज्ञानिकों के सिर दुखने लगे? विज्ञान में सब कुछ सर्टन है फिर थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी कैसे से अनिश्चितता का सिद्धांत मतलब किसी एक सब एटामिक पार्टिकल का आप स्थान जानना चाहो तो उसकी गति के बारे में आप सर्टन नहीं हो सकते गति के बारे में सर्टन होना चाहो तो स्थान के बारे में सर्टन नहीं हो सकता और यहीं से क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत है और उसने धीमे धीमे अपने प्रयोगों के द्वारा उस ऑब्जर्वर को उस चेतना को तस्दीक करना शुरू किया इंडोस करना शुरू किया कि चेतना है और न केवल चेतना है बल्कि चेतना के लिए संसार है चेतना सुपीरियर है संसार इंफीरियर है चेतना है तो संसार है चेतना नहीं तो संसार नहीं चेतना है तो घटना है चेतना है तो कोई घटना नहीं यानी घटना का जन्म चेतना ने दिया चेतना इंपॉर्टेंट है घटना या संसार लेस इंपॉर्टेंट है अगर एक चीज से दूसरी चीज का जन्म लेना है तो मोर इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट जन्म लेना अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण का जन्म होगा जब अधिक महत्वपूर्ण मोर इंपॉर्टेंट इंडिस्ट्रक्टिवल है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता अक्षय है तो फिर क्षय किसका होगा लेस इंपॉर्टेंट का और जब लेस इंपॉर्टेंट का क्षय होता तो कहां जाएगा वो मोर इंपॉर्टेंट के अंदर विलीन हो जाएगा यानी चेतना में संसार विलीन हो जाता है इतना मैथमेटिकल डेरिवेशन था क्लियर कि चेतना से संसार में जन्म लिया और संसार डिस्ट्रक्टिवल है चेतना इनडिस्ट्रक्टिवल है चेतना का नाश नहीं किया जा सकता संसार का नाश किया जा सकता है तो जब अविनाशी से विनाशी पैदा होता है तो विनाशी के विनाश के बाद वो कहां जाएगा उसी अविनाशी में समा जाएगा इससे ज्यादा गॉड की परिभाषा स्पष्ट क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हम ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं ईश्वर को समझने का इससे ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है कि उस अविनाशी से विनाशी पैदा हुआ और उस विनाशी के विनाश के बाद वह अविनाशी में वापस समा गया और उस अविनाशी के पास फ्री विल थी जिससे वह पुनः उसने उसको बाहर उगल दिया फिर उसने विनाशी को जन्म दिया और उस विनाशी के विनाश के बाद वो फिर उस अविनाशी में समा गया यही खेल का नाम है सर्ग इसी को बोलते हम संसार बना चला वापस समेट लिया गया लोग ताज खेलते हैं एक ड्रिल पूरी हो गई वापस पत्ते समेट के फेंक लिए जाते हैं फिर से नया शरीर से हमारा खेल शुरू होता ऐसे ही खेल की तरह अविनाशी में सबको समा जाता है और उसी में से सब विनाशी पैदा होता जो कुछ रूप धरता है जो कुछ पैदा होता है उसका नष्ट होनाता है जो रूप नहीं धरता जो पैदा नहीं होता उसका नष्ट होने का सवाल ही नहीं होता। जो नष्ट होने लायक है वो नष्ट होके नष्ट न होने वाले में समा जाता है तो लेस इंपॉर्टेंट इज एब्जॉर्ड इन मोर इंपॉर्टेंट उसमें अपने आप में शोक लिया जाता है इसी तरह सृष्टि शिव में समा जाती है शिव से पुनः सृष्टि का जन्म होता है यह अद्वैत दृष्टिकोण का पहला पार्ट है अद्वैत दृष्टिकोण चेतना जब अपने आप में अकेली होती है तो वो अपनी फ्री विल से फिर एक चैतन्य से इस ब्रह्मांड को जन्म देती चलो तो ब्रह्मांड के जन्म के जो वर्तमान ब्रह्मांड जिसमें हम आज जिसके हिस्से हैं उस ब्रह्मांड के जन्म के समय भी वो चेतना थी क्योंकि अगर चेतना न होती तो यह लेस इंपॉर्टेंट का जन्म कैसे होता मोर इंपॉर्टेंट पहले था इसलिए लेस इंपॉर्टेंट पैदा हुआ अविनाशी पहले था इसलिए विनाशी पैदा हुआ हमारा शरीर विनाशी है ये जितना स्ट्रक्चर दिख रहा है सब विनाशी है जो ब्रह्मांड के अंदर जो हमको आसमान दिखाई दे रहा है चंद्रमा सूरज तारे दिखाई दे रहे हैं ये धरती दिखाई दे रही है ये सब कुछ विनाशी है तो इस विनाशी के अवतरण का कारण अविनाशी है क्योंकि चेतना के बिगैर इसका अस्तित्व में आना ही संभव नहीं था यह अस्तित्व में है इसका मतलब चेतना के कारण है और वही यह बोलता है यह पहला शिव सूत्र चैतन्य आत्मा आत्मा न परम सत्य अल्टीमेट टू द फाइनल रियलिटी द इनर मोस्ट रियलिटी मात्र अंतरतम का सत्य किसी भी चीज के अंतरतम का सत्य है चैतन्य हम किसी की परतें खोलते चले जाए परतें खोलते चले जाए और यह जानना चाहें कि आखिर है क्या इसके अंदर तो अंत में जो बचेगा वह है चेतना उस चेतना को डिफाइन करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की कैसी कोशिश की कि ये तो है ना न्यूरॉन्स का बिहेवियर है जो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं न्यूरॉन्स हैं जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं उनका बिहेवियर है और बाय इंटरेक्शन दे लर्न टू बिहेव डिपेंडिंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस पुराने अनुभव से वो सीख के कुछ नया अनुभव पैदा करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं कि हम उसमें एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो उसके बाद में उस प्रोग्रामिंग के आधार पर वो फर्दर डाटा एनालाइज करता है लेकिन चेतना को वैज्ञानिकों के द्वारा काफी कोशिश के बावजूद भी डिफाइन नहीं कह रहे क्यों चेतना को डिफाइन करना असंभव सा क्यों हो गया क्यों ऐसा हुआ कि न्यूटन के समय के वैज्ञानिक इतने विद्वान होने के बावजूद उस चेतना की व्याख्या नहीं कर पाए कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि हम चेतना को समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी के शरण में नहीं जाएंगे हमारा अपना दायरा है हमारा अपना अहंकार है हमारा अपनी विधि है है ना हम इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ेंगे चेतना को समझने के लिए हम किसी भी कोई गुरु या ऋषि के पास नहीं जाने वाले हम चेतना की व्याख्या खुद समझेंगे उन्होंने चेतना की जगह बता दी कि चेतना यह मस्तिष्क में कहां रहती है कहा कि ब्रेन स्टेम में रहती है कॉर्टेक्स के मीडियल साइड में रहती है लेकिन इस सबसे एक ही चीज समझ में आती बोखलाहट समझ में आती थी वैज्ञानिकों की कहां रहती है कैसी है कैसे पैदा हुई कैसे बड़ी हुई लेकिन यह क्या है ये किसी को भी नहीं समझ में आता क्यों नहीं आ रहा था समझ में? उसका एक ही कारण था कि चेतना को तुम वस्तु की तरह कैसे देख सकते हो क्योंकि देखने वाला खुद को कैसे देख रहा है वस्तु की तरह क्या देख सकता है एक दीपक की ज्योति पूरे कमरे में घूम के देखे कि उजाला कहां से हो रहा है तो उसको प्रकाश का एक स्रोत भी दिखाई नहीं देगा चारों तरफ घूम घूम के आ जाएगी उजाला तो दिख रहा है कमरे में पचास प्रयोग करेगी कि इस कमरे में उजाला हुआ कहां से लेकिन उस प्रयोग के अंदर वो खुद को अगर शामिल नहीं करती तो वो कैसे समझ पाएगी कि प्रकाश कहां से आया वैज्ञानिक वही गलती करते थे कि दे ट्राइ टू ऑब्जेक्टिफाई दब्जेक्ट दे, दे ट्राई टू ऑब्जेक्टिफाई द कॉन्शियसनेस उन्होंने कॉन्शियसनेस को एक वस्तु की तरह प्राप्त करना वो चाहते वो क्रूसिबल के अंदर दिखाई दे जाए कि ये चेतना है उसका घनत्व तो निकाल सकूं उसका वजन तोल सकूं उसका टेम्परेचर ले सकूं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख सकूं कि ये कहां से रिएक्शन करती कहा से रिएक्शन नहीं करती इसको प्रिजर्व कर सकूं इसको डाउनलोड कर सकूं इस चेतना को किसी दूसरे निर्जीव में डाल सकूं ताकि वो जीवित हो जाए रोबोट के अंदर डाल सकूं कि उधर से डाउनलोड करी चेतना इधर निकाल दी चेतना का बगीचा लगा सकूं इसमें थोड़ी बहुत चेतना डाल के बहुत सारी चेतनाएं निकाल के उसे बहुत सारे रोबोट जिंदा कर सकूं उन्होंने ऑब्जेक्टिफाई करना चाहा चेतना उन्होंने चाहा कि चेतना को मैं वस्तु की तरह उपयोग करूं और यहीं पर सैकड़ों वर्ष की कोशिश के बाद भी चेतना उनसे बचती चली ये ठीक वैसा ही था जैसा मैं खूब तेजी से दौड़ के अपनी छाया के को लांगने की कोशिश कर रहा हूं मैं जितनी छाया मैं सोचता हूँ जंप मार के इसके आगे निकल जाऊंगा अब तो पकड़ी लूंगा अब मैंने स्पीड बहुत बढ़ा दिया अब तो पकड़ी लूंगा लेकिन मैं जितनी भी स्पीड बढ़ाऊं वो छाया उसी स्पीड से मुझसे आगे चली जाती थी क्योंकि मेरे पकड़ के बाहर थी ठीक उसी तरह चेतना ने भी खूब छकाया वैज्ञानिकों को उन्होंने खूब कोशिश की कि चेतना की हमको डिफाइन कर लें चेतना का बगीचा लगा लें चेतना को डाउनलोड कर ले कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिलिमिनेट कर लें कि चेतना आखिर है क्या ये लेकिन इस मैं को कोई नहीं समझ पाया ये मैं कौन हूं इस मैं की परिभाषा जो ऋषियों ने हजारों साल पहले दी थी उसको समझने के लिए शायद हजारों साल का इंतजार करना था वैज्ञानिकों को और यह इंतजार तब समाप्त हुआ जब तकरीबन आज से 90 वर्ष पहले क्वांटम भौतिक शास्त्र का अवतरण हुआ जब वैज्ञानिकों ने इस बात को समझा कि ऑब्जर्वर नाम की एक चीज है जिसको हम अलग करके नहीं देख सकते अलग नहीं कर सकते इस सिस्टम से अलग नहीं कर सकते क्योंकि उस सिस्टम से अलग करते ही वो सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है करप्ट हो जाता है क्रश हो जाता है क्रेश हो जाता है वो सिस्टम क्रेश हो जाता है हम उस सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते ऑब्जर्वर को लेंगे तभी वो सिस्टम काम करेगा वरना वो सिस्टम क्रेश हो जाएगा और वो मिसिंग लिंक ऑब्जर्वर था और बिना ऑब्जर्वर के जितनी ऑब्जर्व की बातें की जा रही थी वो बेमतलब की थी इसलिए फिर हम उस अपनी मूल बात पर आ जाए कि चैतन्य महात्मा सब कुछ का अंतिम सत्य चैतन्य है फिर चैतन्य का इतना विशाल स्वरूप उसी केंद्र से निकला है जब सब कुछ वही है तो उसकी विशालता वहीं से जुड़ी हुई है जो चेतन से नहीं जुड़ा है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है न कल्पना में न ब्रह्मांड में न नेगेटिविटी में न पॉजिटिविटी में न पॉसिबिलिटी में ना, ना, ना, ना, ना इम्पॉसिबिलिटी में किसी में भी उसका अस्तित्व नहीं हो सकता हम कहते हैं कि माइनस फाइव उस माइनस फाइव को हाथ में ला नहीं दे सकते पांच लड्डू तो हाथ में रख के देख सकते हो कि पांच लेकिन माइनस कैसे ला देखोगे आप लेकिन उसका भी अस्तित्व है क्यों अस्तित्व है क्योंकि वो चेतन चेतना से जुड़े हैं उनकी कल्पना की जा सकती है उनकी गणना की जा सकती है उसको किसी गणितीय सिस्टम के अंदर डाला जा सकता है इसलिए उनका अस्तित्व तो है और अगर उसका अस्तित्व तो है तो अस्तित्व तो का नाम ही तो चेतना है किसी भी चीज के अस्तित्व तो का मूल कारण चेतना है तो उस चेतना को हम चैतन्य बोलते हैं जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसके द्वारा सब कुछ प्रकाशित है जो अंतरिक्ष भी और आकाशगंगा भी और सूरज चांद सितारे भी और इस कमरे का उजाला भी सब कुछ जिससे प्रकाशित हो रहा हम भी स्वयं भी एक सीमित जीव के रूप में वो सब कुछ उसी सीमित चेतना उसी एक विशाल चेतना का हिस्सा है हमारी सीमित चेतना है क्योंकि उस सीमित चेतना भी उसे एक विशाल चेतना का हिस्सा है तो वो विशाल चेतना जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं वही विशाल चेतना जिसको हम यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना बोलते हैं उसी चेतना के द्वारा सब कुछ निकला है और वही केंद्र है और उसी केंद्र से निकलने हुए एक एक व्यक्ति एक एक रेशा एक एक तिनका एक एक चीज एक एक वस्तु एक एक विचार एक एक भावना एक एक फिलोसॉफी उसे से निकलने वाली भिन्न भिन्न किरणें हैं। अगर आप हाथ में कब भी है चाय का तो ये भी उससे निकलने वाली किरण है हम खुद उससे निकलने वाली किरण है या आश्रम उससे निकलने वाली एक दूसरी किरण है ये दरी उससे निकलने वाली एक तीसरी किरण है तो अनगिनत किरणें उसी एक केंद्र से निकल रही सबको मिला लो ना फिर वो एक यूनिवर्स बोलो 118 सौ बोलते हैं ऋषियों को जब ध्यान किया था उन्होंने हाँ। मेडिटेट किया था हाँ। जिन लोगों ने पूरी तरह से अपनी चेतना को विशाल चेतना से मिला दिया था उनने भिन्न भिन्न भिन ऋषियों ने एक ही संख्या बताई है अगर मेरे इमेजिनरी होती तो मेरे दिमाग में कुछ और आती तुम्हारे दिमाग में कुछ और आती एक ऋषि के दिमाग में कुछ और आती एक ऋषि के दिमाग में कुछ और आती लेकिन जितने भी ऋषियों ने अपनी चेतना को शिव चेतना तक उठाया उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया कि भुवनों की संख्या एक है सभी बोलते हैं कि एक यूनिवर्स एक ही समय में जो हमको जहां तक दिखाई देता आकाश गंगा है आकाशगंगाएं वगैरह सबको मिला कि जो हमारा एक ब्रह्मांड है ऐसे 118 सौ अठारह ब्रह्मांड है अब ये एक जिसकी संख्या सब बताते हैं तो इसलिए 118 सौ भुवन शिव ने बनाया है ऐसा ऋषि लोग कहते हैं क्योंकि ये संख्या न तो हम गिन सकते हैं ना जाके देख सकते हैं लेकिन जो अपनी चेतना को शिव चेतना तक ऊपर लेके गए उन लोगों ने एक की संख्या बोली कई अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय अलग अलग स्थानों पर एक ही संख्या बोली इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ है इस बात में दम कि एक भुवन है लेकिन हमारे लिए इसका कोई विशेष कंसर्न नहीं है एक सौ अठारह भुवन है ना। लेकिन अगर कोई कंसर्न है तो शायद समझ के साथ समय के साथ हमको समझ में आएगा निश्चित तो उसका कोई मतलब होगा निश्चित उसकी कोई महत्ता होगी कि 118 सौ भुवन जब ऋषि ने बोला लेकिन वो महत्ता शायद हमको समय के साथ समझ में आए अभी हमारी समझ में नहीं आता दूसरी बात कि जब ब्रह्मांड बना ऐसा तो आपके अंदर यानी उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के भीतर पूरा ब्रह्मांड बना फिर इसने विकास का रूप लिया ये अपना आगे हम इसको ब्रह्मांड की रचना के समय को जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज हमारे लिए स्पष्ट होती चली जाएगी कि वो हमारी चेतना के अंदर जन्म लेती है इसको हम उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं कि एक कवि है उसको रात को दो बजे तक नींद आए और एकाएक उसको एक कविता सुझाई देती है और उठ के बैठ जाता है और उसको कागज पर फटपट फट लिखने बैठ जाता है कई बार वो दस मिनट में कविता लिख देता है और वापस हो जाता है उस कविता ने जन्म लिया उसकी चेतना में अगर हम कहें कि उस कविता के लिखे जाने के पहले वो कविता कहां थी उसके मन में लेकिन उसके मन में आने के पहले वो कविता कहां थी वो उसकी चेतना में थी उसके अस्तित्व में था, उसके बीइंग में थी और कब से थी वो अनादि काल से थी वो किरण बाहर कब निकली ये महत्वपूर्ण क्योंकि डिस्ट्रिक्टेबल चीजें बाहर निकलेंगी भी और वापस उसमें समा जाएंगी, लेकिन वो शाश्वत रूप से उसमें थी आपके हाथ में अगर एक अंगूठी है तो ये तो बोल सकते हो कि अंगूठी मैंने अभी कली बनवाई लेकिन ये सोना कल बनवाया ये नहीं बोल सकते आप कि ये सोना मैंने कल ही बनवाया सोना शायद लाखों करोड़ों साल पहले का बना हुआ है शोधन अभी हुआ हो भले 10-20 साल पहले और आपने अंगूठी बना ली कल लेकिन ये रूप की बात है ये रूप उसने आज लिया उस कविता ने लेकिन वो शाश्वत रूप से कहां थी वो कविता कागज पर उतरने के पहले मन में और मन में आने के पहले उस व्यक्ति चेतना में और व्यक्ति की चेतना के भी, भी पहले समष्टि चेतना में समष्ट चेतना यानी वही यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना इसलिए वो कविता ने रूप लिया अभी कागज पे उतरी उसके पहले मन मन के पहले मेरी व्यक्ति चेतना उसके पहले समष्टि चेतना और उस समि चेतना में उसका अस्तित्व शाश्वत तो था यह हमारे दृष्टिकोण कब आएगा जब हम उस वस्तु को भी उस शाश्वतता के दृष्टि से देखेंगे ये आपका आप कहेंगे आपका पैदा हुआ है आप बोले उन्नीस में ठीक लेकिन यह आपका शरीर पैदा हुआ उन्नीस में आपका अस्तित्व तो शाश्वत है क्योंकि उसके पहले आप कहां थे और आपने कोई जगह बता भी दी कि मैं जबलपुर में था गया जन्म में तो फिर उसके पहले कहां थे लेकिन अगर आपकी रूट्स को खोजा जाए तो अंतिम रूप से उसी केंद्र में जाओगे आप वहीं पहुंचोगे कि तुम हमेशा से थे डिस्ट्रक्टिबल नहीं हो डिस्ट्रक्टिबल तुम्हारा शरीर है तो डिस्ट्रक्टिबल हमेशा डिस्ट्रॉय होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल में समा जाता है तो जिस चीज में जिस चेतना में सब कुछ समा जाता है और जिस चेतना से सब कुछ वापस प्रकट होता है उसी का नाम है चैतन्य चेतना से अलग हटके वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया है या ने नाम दिया है चैतन्य चैतन्य यानी वो महाचेतना जिसके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में है चेतन्य है चैतन्य का मतलब होता है अस्तित्व में आना सब कुछ अस्तित्व में आया है सब कुछ अस्तित्व में आया हुआ है किसके कारण उस महाचेतना की वजह से उस महाचेतना का नाम ही चैतन्य है तो चैतन्य में आत्मा आत्मा मतलब परम सत्य किस चीज का हर चीज का क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं करा है कि एक आदमी की परम चेतना उसका आदमी का सत्य है या चीटी का सत्य है या किसी विशिष्ट वस्तु का सत्य है वर्ण यह सत्य है सब कुछ का इसलिए हम कहते हैं कि ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना हर वस्तु का सत्य है अब हमको फिर ये सत्य दिखाई क्यों नहीं देता क्योंकि हम मलाव्रत हैं हमारी चेतना सीमित चेतना मल से घिरी हुई है इसमें तीन मल हैं आणोमल माई मल कार्म मल अति संक्षेप में अपन इन तीनों मलों को पांच मिनट में समझेंगे माईमल और कार्म मल, दोनों का जन्म होता है आणोमल से यानी मूल मल है आणोमल मल क्या है तुम कहोगे कि मल यानी कोई कचरा डर्ट डस्ट जैसे कांच के ऊपर डस्ट आ जाती है उन्हें मल लग गया उसके ऊपर अपन चलो कपड़े से साफ कर दें ऐसा नहीं होता मल क्योंकि अगर मल किसी और चीज का होता तो उसका अस्तित्व तो कहां से आता उसी केंद्र से उसी चैतन्य से अस्तित्व तो आता और फिर वो उसी चैतन्य से अस्तित्व तो आता तो फिर वो मल कहां रह गया वो तो शिव हो गया तो फिर उस फिर मल कैसा सचमुच में हमारा अज्ञान है और अज्ञान का कारण माया है तो वो अज्ञान ही मल है अज्ञान को ही हम मल बोलते हैं हमारे जो दृष्टिकोण का जो अंधेरा है उसी का नाम मल है और जैसे ही वह अंधेरा उजाला में परिणत हो जाता है तो उस समय वो मल गायब हो जाता है वास्तव में मल शुरू से ही नहीं था लेकिन वो अज्ञान को ही हम या लेस नॉलेज हमारा मल तो आणोमल क्या है अपने सच्चे स्वरूप को हम नहीं जानते और हम कैसे जानते हैं मैं गरीब हूं मैं दुखी हूं मैं बहुत परेशान हूं मेरे हाथ में क्या है मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूं ये हमारी मान्यताएं होती है हमारे स्वयं के बारे में इसी का नाम है आणोमल हम अपने स्वरूप से दूर जाके अपने आप को देखते हैं हमारी वास्तविकता से दूर खड़े होके हम पेरी पे पर खड़े होकर देखते हैं कि मैं एक सीमित छोटा सा अदना सा सीमित क्षमताओं वाला इंसान हो यह आणोमल है इस आणोमल से दो मल और निकलते हैं। एक है माइमल और एक कारणमल माइमल जो इस संसार में पांच सीमित करने वाली शक्तियों कला विद्या राग जिसकी पिछली बार पर चर्चा करी थी उन शक्तियों के वजह से हमारे को संसार का वो स्वरूप दिखाती है जो नहीं है और जो है वो छिपा लेती जो शिव स्वरूपता है वो छिपा लेती है और जो नहीं है जो सत्य नहीं है ये कुर्सी नहीं है टेबल नहीं सब है, सब शिव है वह हमको उजागर कर देती और एक पावर ऑफ इल्यूजन इन सबकी अधिष्ठात्री वो इनको तस्दीक कर देती बस यही सत्य है इस तरह हम इल्यूजन में जीते यह हमारा माही मल है और एक है कार्मल जब हम देह अभिमान के साथ कोई कार्य करते हैं तो कर्म फल के भागी होते हैं कर्म फलों को इकट्ठा करते चले जाते हैं जैसे कहा देखा मैंने इसको पछाड़ दिया देखा मैंने इससे बढ़िया काम करके बता दिया ये देखा मैंने कितना बढ़िया प्रवचन दिया देखा मैंने कितना अच्छा काम किया कितना सुंदर फूल बना दिया देखा मैंने कितनी बढ़िया कविता लिख दी क्योंकि मैंने अपने शरीर को इसका करता बना दिया ये कविता मैंने लिखी ये काम मैंने किया ये रचना मेरी है इस तरह से अपने शरीर को उसका कर्ता बनाया तो फिर ठीक है यही शरीर या इसका सक्सेसर उसके फल को भोगेगा जैसे दुनिया में भी है आप कमाओ और आप मर गए तो आपका बच्चा उसको भोगेगा आप उधार करके मर जाओ तो आपका बच्चा उसको भुगतेगा क्योंकि उसने आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है उसने उस आपकी प्रॉपर्टी में उसने हिस्सा लिया है इसलिए उसको आपके कर्मों को भोगना पड़ेगा इसी तरह आज आप ये शरीर छोड़ दोगे और आपकी अंतर चेतना ने जिसको बोलते हैं हम सूक्ष्म शरीर नया शरीर ग्रहण कर ले तो वो जो इनहेरिट करेगा वो आपकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा और उनके कर्म फलों को भोगेगा इसलिए शरीर ने किया कार्य अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बहुत समझना है शरीर ने किया कार्य शरीर ही भोगेगा शरीर के कार्यों का शरीर को ही भोगना पड़ेगा आपने बहुत पढ़ने किया कमल बांटे गरीबों की सहायता करी इस अहंकार से कि मैंने अच्छा काम किया तो अब आपको जो सुख मिलेगा अगले जीवन में वह भी शरीर ही भोगेगा आपने कुछ गलत काम किया किसी का हक हाँ हार लिया किसी की चीज चुरा के अपने पास रख ली किसी के हक हाँ की जगह अपना हक हाँ जता दिया तो उससे होने वाले जो परिणाम हैं उसको भी आप या आपका सक्सेसर शरीर भोगेगा इसी का नाम है कार्ममल आणोमल का समाप्त तो हो गया तो कार्ममल माईमल अपने आप समाप्त दोनों उसके अनुगामी है बिना अणोमल के ये दोनों मल अपने अस्तित्व में नहीं ले सकते तो कर्म मल जब देह अभिमान से हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म मल का रूप ले लेता है और कर्म फल संचित करता चला जाता है और जिन फलों को हम संचित करते हैं वो है संचित कर्म चाहे वो पिछले जन्मों में हमने संचित करे अभी तक नहीं भोगे या वर्तमान जन्म किए जा रहे हैं और अब भोगना बाकी है वो हमारे संचित कर्म हैं जो कर्म हम करने के बाद उनको भोगने के लिए वर्तमान जन्म ले चुके हैं उनका नाम है प्रारब्ध कर्म और जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद समझ आ जाने के बाद इसका बोध हो जाने के बाद कि मैं कौन हूं मैं स्वरूप हूं चेतना मेरा सच्चा परिचय है शरीर मेरा बिलोंगिंग है जैसे ये कपड़े हैं जैसे ये मेरा मकान है जैसे ये मेरा गांव है जैसे मेरा देश है जैसी मेरी ये धरती है वैसा ही मेरा शरीर है ये मेरा बिलोंगिंग है मेरा अनुचर है मैं इसमें रहता हूं तब इस देह अभिमान से हटके जब मैं कोई कार्य करता हूं तो उसका नाम है आगामी कर्म वो कर्म मुझे फिर नहीं मानते न केवल इतना कि वो आगामी कर्म मुझे नहीं मानते वरण मेरे जितने संचित कर्म हैं कई जन्मों के चाहे वो करोड़ों जन्मों के हों वो समस्त संचित कर्म उस ज्ञान के अग्नि में दग्ध हो जाते हैं यह गारंटी है जैसे ही आप अपने आप को चेतना के हवाले कर देते हो चेतना तुम्हारा परिचय बन जाती है चैतन्य तुम अपने आप को जान जाते हो उसी समय वो सामास्त कर्म संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं आगामी कर्म फल नहीं देते हैं लेकिन अक्षय है प्रारब्ध कर्म जिनको भोगना ही पड़ता है आप देखोगे कि संत भी दुख होता है बुखार आता है बीमारी हो जाती है उनको भोगना ही पड़ेगा क्योंकि उन कर्मों को भोगने के लिए ही वर्तमान जन्म मिला है तो कृष्ण जी भी बोलते हैं कि ताजी में वो तो निकले हुए तीर की तरह है मैं उसको वापस नहीं लौटा सकता मतलब प्रारब्ध कर्म, तो कर्म वर्तमान जन्म, जन्म, लिए। कर्म तो जन्म जन्मा तो बस और अगले जन्म में भोगना है उनका नाम है संचित कर्म संचित कर्म है और इन संचित कर्मों में का एक हिस्सा प्रारंभ बन जाता है और वो अगला जन्म देता है संचित संचित भी गए प्रारब्ध भी गया और आगामी की वजह से आप नए कर्मों फलों को इकट्ठा करोगे ही नहीं आगामी कर्मफल कब इकट्ठा होते हैं जब हम देह अभिमान से कार्य करते हैं इसलिए कर्म के तीन हिस्से हैं कर्म मल के संचित कर्म प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म संचित कर्म वो कर्म है जो कई जन्मों में से किए हैं आपने और जिनके फल भोगना बाकी है संचित कर्म का दूसरा हिस्सा वो है जो वर्तमान जन्म हम किए चले जा रहे हैं वो भी संचित कर्म है प्रारब्ध कर्म वो है जो पिछले जन्म के अंत के समय परिपक्व हो गए थे फल देने के लिए और उनके कारण हमारा वर्तमान जन्म मिला उसका नाम है प्रारब्ध कर्म और क्योंकि वह तो परिपक्व हो चुके हैं हमको फल दे ही रहे हैं तो वो आप वापस नहीं लौटाया जा सकता मात्र तितिक्षा पूर्ण उनको स्वीकार करना पड़ेगा उनको तितिक्षा का मतलब होता है शांत चित्त उनको भोगना दुख आता है उसको भी शांत चित्त मजबूत हृदय से भोगना सुख आता है उसको भी शांत चित्त मजबूत हृदय से भोगना तेन त्यक्तेन भुंजिता ग्रधक युद्ध जैसे ईशावास्यो में कहता है उसको भोगो भोगना ही पड़ेगा आपको कोई विकल्प भी नहीं है लेकिन त्यागपूर्वक भोगो अच्छी चीज ये भी बीत जाएगी बुरी चीज ये भी बीत जाएगी इसी भावना से बोलो। तो गुरुदेव कहते हैं तो दीवाल पे लिखाने लायक बात है यह भी बीत जाएगा ये बहुत बड़ा संबल देता है अगर बहुत बड़ा दुख आता है तो दीवाल पे पढ़ लो कि ये भी बीत जाएगा बहुत काली गनी अंधेरी रात आती तो भी स्मरण कर लो कि यह भी बीत जाएगी और जब बहुत सुख भरे दिन आते हैं तो भी फिर दीवाल पर पढ़ लो फिर उड़ोगे नहीं अपन आसमान में कि ये भी बीत जाएगा क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ बीत जाएगा तो कर्म का वो हिस्सा जो अब तक हमको फल नहीं दिया है वो संचित कर्म और वर्तमान जन्म में हम जो करते चले जा रहे हैं वो भी संचित कर्म है जो हमको परिपक्व होकर वर्तमान जन्म में फल दे रहे हैं वह है हमारे प्रारब्ध कर्म और जिस क्षण हमको बोध हो जाता है अपने चैतन्य स्वरूप का उस क्षण के बाद हम जिस जीवन में जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं बुरा करते हैं हमारे साथ कई तरह के कर्म होते हैं, जिनको अच्छे बुरे की श्रेणी में हमेशा डाल सकते हैं आप लेकिन वो कर्म फल नहीं देते क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञानी के ऊपर किसी कर्म का कोई बस नहीं चलता क्योंकि कोई भी कर्म शिव को कर्म फल नहीं दे सकता कोई भी कर्म उस चेतना को फल नहीं दे सकता फल दे सकता शरीर को चेतना कभी भुगतती नहीं है, चेतना भुगत नहीं सकती अशरीर को फल नहीं मिलता चेतना अशरीरी उसको कोई फल मिलता इसलिए जब आपका अपना परिचय चैतन्य का होगा तो उसको कोई फल नहीं है और एक संदर्भ है इसलिए वो बात बता रहा हूं कि हम बच्चों से बातें करते हैं खेल कूद की पढ़ाई की कंप्यूटर की कंपटीशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको इस संसार की दौड़ में कहां तक ले जाना है उसको बच्चे को हम भूल के भी वो बातें नहीं करते इंसानियत की मोहब्बत की अपनेपन की और गलती से भी कभी हम बात नहीं करते आध्यात्मिक बच्चों के साथ ये हमारी जबरदस्त भूल होती है लेकिन इन समय विरले ऐसे उदाहरण है जिनको एक्सेप्शन कह सकते हैं, जहां बच्चों के हृदय में आध्यात्मिकता के बीज बचपन में डाल दिया ऐसा सौभाग्य मेरे साथ भी हुआ था जब मैं सात वर्ष का था तो हमारे नाना जी से छोटे भाई वो हमारे घर बना रहे इतने छोटे बच्चे से कोई आध्यात्मिकता के बात कभी नहीं करता सब ये करेंगे कि पढ़ाई कैसे चल रही है कौन सी स्कूल में पढ़ते हो क्या करते हो कौन सी किताबें चलती है गणित में क्या पढ़ा क्या बनोगे ऐसी बातें सब करते हैं लेकिन आध्यात्मिकता के बीज कोई नहीं डालता उन्होंने मुझे आध्यात्मिका बीज डालने में मित्र एक मिनट भी नहीं लगा उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही लाइन पूछी कि तुम कौन हो तो मैंने बोला मैं मोहन हूं तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानते क्या दादाजी आपको मालूम तो है मैं मोहन हूं तो बोले बेटा ये तो तेरा नाम है अगर मोहन की जगह कुछ और भी रखते तुम तो वही होते जो हो बहुत छोटे होने के बाद भी ये बात तो समझ में आ गई ये तो मेरा नाम है और ये तो मेरे पापा ने रखा और अगर मान लो मोहन की जगह कुछ और भी रखते तो भी मैं तो वही होता जो हूं उतना ही मोटा उतना ही ऊंचा वैसे ही होता तो फिर मेरे तो स्वभाव निकल गई कि मेरे को तो मालूम था उत्तर कि मैं मोहन हूं लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरा उत्तर आधार ही आधारहीन उन्होंने बोला तो तेरा नाम है हम तो पूछ रहे तुम कौन हो तो मैंने कहा नाना जी हमको तो कुछ मालूम नहीं आप बताओ ना कि मैं कौन हूं तो बोले तुम बहुत छोटे हो लेकिन समझदार हो तुमको किसी दिन जवाब जरूर मिलेगा लेकिन एक गलती मत करना भूलना मत इस प्रश्न को हमेशा याद रखना अपने आपको पूछते रहना कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं और उस साठ बरस की उम्र में जो बीज उन्होंने एक अवचेतन मन में डाल दिया था वो बार बार उठ के बाहर आया था कि मैं कौन हूं और वही चेतना को निखारता चला जाता है तो इसलिए हम अपने बच्चों के साथ अगली जनरेशन के साथ वो अन्याय नहीं करें कि हम मात्र उनको संसार की दौड़ में शामिल करने की बातें सिखाए बल्कि उनको ठीक है संसार के लिए फिट बनाना भी कुछ हद तक जरूरी है क्यों उनको भी रोटी कमानी है लेकिन इस कीमत पे नहीं कि उस जीवन को नष्ट कर दे इस कीमत पे नहीं कि वो अपना मूल उद्देश्य भूल जाए इसलिए एक आध्यात्मिका बीज उनके हृदय में डालना बहुत जरूरी है। अब इसकी क्षेमराज जी जिनके हम यहां बात करते जिनके आधार पर नहीं हम यहां काम कर रहे हैं तो क्षेमराज जी ने एक और व्याख्या करी थी कि जितने रूप हैं वह सब आत्मा है उन्होंने कहा था मतलब जितने रूप है वह सब चैतन्य है उन्होंने ऐसी व्याख्या करी थी समझाने के उल्टे तरीके से उनका जितने रूप है वो आत्मा है सॉरी जितने रूप है वो चैतन्य है आत्मा का मतलब उन्होंने लगाया रूप चैतन्य है आत्मा यानी जितने रूप है वो सब चैतन्य है अब चूंकि ये नहीं बताया काय का रूप किसी एक चीज के रूप की बात नहीं करते वो सभी रूपों की बात करते हैं। तो इसका मतलब सारे रूप जितने संसार में जितनी भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब उसी चेतना के रूप हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे तरह से समझाया लेकिन समझने की बात कि वो ये थी कि जितनी भी डायवर्सिटी दिखाई दे रही है संसार में विभिन्नता दिखाई दे रही है उन सब में एक यूनिटी है और वो इस भिन्नता में जो एकता है वो है चेतना की उसी केंद्र से जुड़े हैं इसके अलावा गुरु समझाते हैं कैसे समझाते हैं आपको समझाने के लिए एक तो आदि शंकराचार्य ने इस चेतना को समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया था जो एक किताब आती है दृदृश्य विवेक अपने लाइब्रेरी में भी है उसमें एक प्रयोग दिया था उन्होंने कि एक घड़ा रखा है और एक घड़े को देखने वाला है सबसे सिंपलेस्ट उदाहरण हम आध्यात्मिक घड़े का देते हैं ना घट का तो सामने घड़ा रखा है और हम घड़े को देखने वाले हैं उस घड़े में होने वाले परिवर्तन आपके अपने अस्तित्व में क्या परिवर्तन ला रहे हैं इसके जवाब भिन्न भीन भिन्न हो सकते हैं इस बात पर निर्भर कर सकता है कि आप क्या सोच रहे हो आप कहां खड़े हो आपके आध्यात्मिक परिपक्वता कितनी है उस घड़े में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे घड़ा खाली है घड़े में पानी भर गया घड़ा ऊंदा है घड़े को किसी ने फोड़ दिया मटके को घड़ा टूट गया इसके कितने परिणाम हो सकते अगर वो घड़ा एंटीक है और आप बाजार से दस हजार रुपए में खरीद कर लाए हो कि मोहन चौधरी की खुदाई में निकला था ये और आपने बड़े ड्राइंग रूम में सजा रखा है और आपके मेहमान का छोटा सा बच्चा आता है और उठा के फोड़ देता है तो आपको कैसा लगेगा आप तिल मिला जाओगे वो घड़ा कुमार ने बनाया दस रुपए में खरीदा किसने पड़ोसी ने उससे मेरा कोई लेने देना नहीं अब वो घड़ा फूट गया तो दस बार फूटे फिर हों के कर रहा है ना तो मैंने खरीदा ना मेरा है तो हमारे में होने वाले परिवर्तन उस घड़े में होने वाले परिवर्तन से कब जुड़े और कैसे जुड़े जब मुंह का धागा जोड़ा उससे जब मैंने उस घड़े को मेरा माना तो उस घड़े में होने वाले परिवर्तन मेरे अंदर परिवर्तन करना शुरू कर दिया और जब मैंने माना कितना तो ये घड़ा मेरा है एक बार सौ बार फूटे ना मैंने उसके पीछे पैसा खर्च करा है ना कोई कीमत उसकी और है भी कीमत होगी उसके लिए जो लाया मेरे लिए तो कोई कीमत नहीं है आपके अंदर क्या परिवर्तन आया आप खाली उस दृश्य को देखेंगे और दृश्य का आनंद लेंगे बच्चे ने घड़ा फुटा उन्होंने कहा क्या बढ़िया पानी की धार निकल रही है उसमें आप उसको डिसइंटरेस्टेड होके देखेंगे बिना किसी बायस के बिना किसी झुकाव के देखेंगे लेकिन मोह आपका पॉजिटिवनेस आपको उसमें होने वाले परिवर्तनों को आपके आंतरिक परिवर्तन में परिवर्तित कर देती उस मटके में होने वाले परिवर्तन आपके अंदर परिवर्तित होने लग देते अब के मटके की बात अब आगे कमीज की बात ले लें कमीज पर शाही डुल गई वैसे भी होली में पहनने वाला था अब डुल गई तो डुल गई कोई फर्क नहीं पड़ता है ना और ढुलने वाली कल भी लेकिन भैया मैं तो कल ही खरीदी डेढ़ रुपए में नई वाली शर्ट ही है तो फिर मेरा कल्पना शुरू हो जाएगा कि पहली बार पहनी और मेरी उस पर शेंड डालने दूंगे फिर मेरा मुंह का धागा था जिसमें इस वास्तव में इसमें इस होने वाले परिवर्तन असल में देखा जाए दृष्टिकोण से तो मेरी चेतना में क्या परिवर्तन ला सकता है कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी आ रहा है परिवर्तन क्यों कि एक मुंह का धागा मोरा इससे जुड़ा हुआ है तो वातावरण में होने वाले सारे परिवर्तन हमारे में परिवर्तन तब लाता है एक मुंह का धागा जुड़ा होता है अब इससे आगे की बात करते हैं अगर हम ये कहें कि मटका फूट गया और मटके को देखने वाले को मैंने तुम भी फूट गए तो बोले मैं कहां फूट गया भाई मटका फूटा है मैं तो इससे अलग खड़ा हूं मैं इस मटके के पीछे खड़ा हूं तुमने मटके को पत्थर पाड़ा मटका फूट गया मैं थोड़े ना फुटाऊं चाहे मेरा मटका है लेकिन मैं नहीं फूटा मटके का राम पोद दिया काला तुमने लगा तुम भी काले हो गया बोले मैं कैसे काला हो गया मटका काला हुआ है मैं थोड़े ना काला हो गया अब हमारी कमी फट गई हम तुम फट गए हम नहीं फटे हमारा कमीज फटा है हम कैसे फट गए उन्होंने तुम्हारी उंगली टूट गई तुम टूट गए अरे मैं कैसे टूट गया मेरी उंगली टूटी ना मैं थोड़ी ना टूट गया उन्हें कहते एक हाथ अलग हो गया तुम्हारा टूट गया ऑपरेशन करके नष्ट कर दिया गया अब तुम कौन हो अलो मैं तो जो था वही हूं भाई मेरा हाथ चला गया तो क्या हो गया मैं तो वही हूं जो था मुझमें क्या हुआ कुछ भी नहीं तो दृश्य और दर्शक दो का भाग समझते चले जाए घट आपका दृश्य है आप उसके दर्शक हैं। कमीज आपका दृश्य है आप उसके दर्शक हैं उंगली आपका दृश्य है आप उसके दर्शक हैं हाथ टूट गया अलग हो गया वहां रखा है हाथ आपका दर्शक हाँ हाँ आपका हाथ आपका दृश्य है और आप उसके दर्शक हैं तो दर्शक और दृश्य दोनों कभी एक हो सकते हैं क्या संसार में तो कभी एक नहीं होते जब तक के संसार दृश्य और दर्शक अलग अलग दिखाई देंगे ही देंगे ना, कमेंटेटर और प्लेयर अलग ही अलग रहेंगे कमेंटेटर कभी वहां जाकर खेलने नहीं बैठ जाएगा और खिलाड़ी जो बल्ला छोड़कर कमेंट्री करने नहीं बैठेगा वहीं पे कि देखो मैंने शॉट मारा और ऊपर गया जब तक मैं कमेंट्री करने आ जाऊं इस तरह दर्शक और दृश्य दोनों में एक भेद है जो भिन्नता है तो उस भिन्नता को आप नहीं सकते अब मैंने कहा कि हाथ क्या है मेरा दृश्य यह प्रतीक स्वरूप हाथ की बात है मेरा पूरा शरीर मेरा दृश्य है मेरा कान नाक आंख जिबान हाथ पैर सब कुछ मेरा दृश्य है और मैं उसका दर्शक हूं तो दृश्य में होने वाले जितने परिवर्तन है वो दर्शक में तभी परिवर्तन पैदा करते हैं जब एक मोह का धागा जुड़ा हो अगर मोह का धागा नहीं जुड़ा तो दृश्य में होने वाले परिवर्तन दर्शक में वैसे ही परिवर्तन कर दस बार फुटे मेरा कह लगा दस बार मरे शरीर मरे मेरे क्या लेना ब्योहार पड़े पड़ो मेरा क्या लेना क्यों कि मेरा मौका का ही नहीं इसलिए दर्शक में परिवर्तन तभी आएगा जब दृश्य से उसका मोह होगा अगर इस शरीर में होने वाला परिवर्तन मुझको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा अगर इस शरीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है इतना ही है कि इसका उपयोग कर है कमी से इतना ही वास्ता उपयोग करना है ठीक है, है।, है जिस दिन फटफुटा जाएगा दूसरा लेक है शरीर जिस दिन रहेगा दूसरा मिल जाएगा कौन सा मिलेगा डिपेंड करता है कि मैं कौन सा खरीदता हूं या ना मेरे कर्मों के अनुकूल वो क्षेत्र मुझे मिलेगा कौन सा मैं अफोर्ड कर सकता हूं वो कमीज में फिर से ले आऊंगा तो आदिशंकराचार्य कहते हैं कि अब हम दृश्य को और विस्तार करें जब हम जैसे एक बिंदु के पास जाते हैं तो और भी बिंदु बड़ा बड़ा दिखाते तब दृश्य का और विस्तार करें कैसा विस्तार करें जब और बारीक इससे देखेंगे तो हमको देखा मन भी हमारा दृश्य है हम कहते मेरा मन चंचल है मेरा मन बड़ा उदास है मेरा मन आज बल्लियों उछल रहा है तो मन में होने वाले परिवर्तन आप में तभी परिवर्तन करेंगे जब आप उसको अपना समझेंगे आप समझ लो मन मेरा दर्शक है और दर्शक है सत्य है क्योंकि स, क्योंकि कमेंट्री करने वाला और दृश्य दोनों एक तो नहीं हो सकते दर्शक और दृश्य दर्श, दोनों एक नहीं हो सकते मन तुम नहीं हो तुम्हारा हम कहते हैं, जैसे कर मटका फूटा तुम फूट गए नहीं कमीज फट गए तुम फट गए नहीं हाँ टूट गया तुम टूट गए पे नहीं तुम्हारा मन उदास हो गया तुम भी उदास हो गया नहीं मन तो मेरा दृश्य है मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं मन हो है, दस बार उदास होता रहे लेकिन मैं कैसे उदास होऊंगा क्योंकि मेरे को उदास हो ही नहीं सकता मैं तो क्योंकि मन है मेरा दर्शक पच्चीस चक्कर उदास होता रहता है उछल तक उतता रहता है हो कूदे दस बार मेरे से कुछ लेन देना नहीं बुद्धि कभी मेरी मारी जाती है जब शेयर के भाव बहुत कम थे मैंने खरीदे नहीं अरब मर रहा हूं उनके लिए मेरे जमीन में माहौ इतने कम थे जब ली अब चाहिए अब क्या करूं मैं तो मेरी बुद्धि मारी गई थी उस समय मैंने ली नहीं बुद्धि भी मेरा दृश्य है क्यों कि मैं उसको दृश्य की तरह कमेंट्री कर रहा हूं उसके ऊपर शरीर मेरा दृश्य है मन मेरा दृश्य है बुद्धि मेरी दृश्य है तो फिर तुम कौन हो आदि शंकराचार्य कहते हैं अब तो सोचो कि तुम कौन हो जिसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन तुमको अचकुता रख सकता है तुम अगर मन को स्वयं मानोगे तो फिर अभी जैसे शुरू सूत्र में अगले वाले में आएगा आत्मा चित्तम जब हम चित्त को मैं मानता हूं तो मैं इस चित्त में होने वाली उथल पुथल बता में आज उदास हो गया आज मैं मर गया आज मारा गया क्यों कि तुम चित्त को मैं मान रहे हो लेकिन चित्त तो तुम्हारा दृश्य है चित्त को तुम कैसे मैं मान सकता बुद्धि तो तुम्हारे दृश्य है मारी गई भले ही और आज बहुत तेज भी चल गई तो भी क्या हो गया उसमें होने वाला कोई परिवर्तन तुमको तो परिवर्तित तो नहीं कर सकता दस बार तेज चले दस बार मारी जाए उसे क्या लेना है आपको क्योंकि आप उससे पीछे खड़े हो मटका फूट गया आप तो मटके के पीछे खड़ो आप थोड़ी फूट गए कमीज फट गई आप थोड़ी फट गए हाथ टूट गया आप थोड़ी टूट गए बुद्धि मारी गए आप थोड़ी मारे गए मन उदास है आप थोड़ी उदास तो आप हो कौन आप अपने आप को चिंतित चिंतन तो करके देखें हमें हैं कौन जो ना तो उदास होने से उदास होते हो ना खुश होने से खुश होते हो ना हार जाने से हार मानते हो ना जीत जाने से जीत मानते हो तो फिर आप हो गो ये शरीर जीतता है शरीर हारता है मन उदास होता है बुद्धि मारी जाती है ये मन चंचल है इन सबके को देखते हो आप इन सबके दर्शक हो यह नब्जेक्ट हो नहीं ये उसके बाद की बात है पहले आप आपकी चेतना तीन स्तर है पशु चेतना चमड़ी के अंदर में हूं ईश्वर हाँ। चेतना मैं चेतन स्वरूप हूं जो सीमित चेतना में और शिव चेतना पूरा ब्रह्मांड में हूं हाँ। तो ये तीसरी की बात बाद में करो जब तक अपन पहली इलिवेट नहीं करते हैं दूसरे लेवल तक दूसरे से तीसरे में जा पाएंगे हाँ। तो जो पहली है हमारे कि यह शरीर ये शरीर में हो और शरीर के बाहर संसार है यह मेरी जीव चेतना है या एनिमल कॉन्शियसनेस इसके बाद इससे ऊपर है मेरी ईश्वर चेतना जिसमें मैं कहूंगा मैं चेतन स्वरूप में शरीर जाए चूल्हे में दस बार फूटते तो फूटे ये बुद्धि मरे तो मरो ये मन चंचल हो चाहे उदास हो मेरा क्या लेना मैं मन तो हूं नहीं मैं तो चेतन हूं अरे आपको ये क्या बता रहा हूं मैं आपको कार्म मल से कैसे मुक्त हूं कार्म मल से कैसे मुक्त हूं ताकि कार्य जो कार्म मल है आपको बांधनी बंधनकारक नहीं हो ये प्रैक्टिकल है आदिशंकराचार्य इतना प्रैक्टिकल दिया है जैसे कि अपन प्रैक्टिकल साइंस में प्रैक्टिकल पढ़ते हैं ना उतना बढ़िया प्रैक्टिकल दिया हुआ उन्होंने कि कार्म आपको न बांधे इसके लिए उन्होंने बड़े अच्छा प्रैक्टिकल दिया कि मैं कौन हूं जब मैं चेतन स्वरूप हूं तो यह दृश्य शरीर मेरा दृश्य है बुद्धि मेरा दृश्य है मन मेरा दृश्य और मैं इसके अंदर एक इमोर्टल फैक्टर हूं अमर तत्व तो हूं जो इन सबका दर्शक मन का भी दर्शक है बुद्धि का भी दर्शक है शरीर का भी दर्शक है और इन सब के बीच में मैं आनंद से रह रहा हूं और इन सब के नाटक को खेलकूद को देख रहा हूं उदास होते हुए मन को भी अब अगर हम सच में सोचें प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमारा मन उदास हो बहुत ज्यादा और उस समय हम अपने आप को चेतन स्वरूप जाने तो उस उदासीनता से एक दूरी बना लेंगे ये उदासीनता तो मन की है और मन मेरा बिलांगिंग है जैसे मेरा स्वेटर है जैसा मेरा बैग है वैसा मेरा मन है हो दस बार उदास क्यों मैं खरीद के तो लाया नहीं पैसा तो दिए नहीं होता रहे उदास तो उस उदासी को हम अपनी उदासी नहीं मानेंगे यही चैतन्य मात्र है क्यों अपने आप आपको आत्मस्वरूप में जब स्थिर कर लेते हैं केंद्र में स्थिर कर ले अब आपके तो कैसे स्थिर कर लेना यही तो बात हो रही है जब तक हम कदम कदम तिल तिल करके उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे तब तक हम उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए उस पर पहुंचना है तो हमको अपनी दिशा निर्धारित करना है और दिशा निर्धारित करना है तो एक समझ विकसित करना है उसी समझ के द्वारा हम कर पाएंगे तो हम जो कहते ना कि हम तिल तिल ब्रह्म हैं वो है लेकिन वो तीसरी बात है। इससे भी ऊपर की बात है। कि जब हम अपने आप को सीमित चेतना के अंदर चेतन स्वरूप आते हैं और मन बुद्धि शरीर सबको निग्लेक्ट करें एक्सक्लूड कर देते हैं या जिनको बोलते हैं एक्सक्लूज मेथड कि मैं कमीज नहीं हूं मटका नहीं हूं मकान नहीं हूं बुद्धि नहीं हूं मन नहीं हूं शरीर नहीं हूं फिर मैं इसमें स्वरूप टिका टिकाऊं यह है गॉड कॉन्शियसनेस और इससे भी ऊपर होती है सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना तो जीव चेतना जिसको कहता मैं चमड़ी के अंदर में हूं आत्मा चित्तम उसके आगे चैतन्य आत्मा मैं आत्मस्वरूप आत्म हूं और यही चीज चैतन्य जब हम पूरे ब्रह्मांड में समझाते हैं इसको बोलते हैं विश्वाहंता जो सब कुछ में है तो वो समस्या मतलब वो समझ आने में थोड़ा सा और इससे भी उपली इस तरह का वक्त लगेगा लेकिन सबसे पहला इस तरह हम अपने आप की अपनी चेतना को पहचानें फिर विश्व चेतना को पहचान सकते हैं अपनी चेतना को पहचाने विश्वचेतना को पहचानेंगे यहां पर छोटा सा लाइट को समझेंगे तब तो हम ये समझ पाएंगे ब्राह्मण में उजाला क्या है तो हम एक छोटी सी चीज के बाद आज का सेशन समाप्त एक दो मिनट बाद तो उस चेतना को अगर समझें तो उस चेतना को विश्वहनता की तरह समझने के पहले हमारे को कौन सी समझ डेवलप करना पड़ेगी कि, कि वो कहां है वो प्राणों में है क्या हमारे अंदर प्राण के रूप में है क्या नहीं वो प्राणों का प्राण है वह प्राणों प्राण से ऊपर है वो प्राणों का प्राण है वो बुद्धि में है क्या नहीं वो बुद्धि में बुद्धि को इंटेलिजेंस देने वाला तत्व है बुद्धि की बुद्धि है वो सुपर इंटेलेक्ट है बुद्धि के अंदर वो सुपर इंटेलेक्ट है बुद्धि की बुद्धि है वो प्राणों का प्राण है वो प्रकाश का प्रकाशत्व है वो शकर की मिठास है उस तत्व को समझने के लिए यह ऋषियों ने इस तरीके से आपको डायरेक्ट किया है कि केंद्र को इशारा कर सकते हैं केंद्र को पकड़ के हाथ में नहीं दे सकते रहा। इसलिए केंद्र को इशारा सब कर सकते हैं कि इधर की दिशा में जाओगे के तो केंद्र मिलेगा कि वो शक्कर की मिठास की तरह है वो प्रकाश में प्रकाशत्व तरह है जल में अपलवन कितना है अग्नि के अंदर वह ऊर्जा कितना अग्नि के अंदर वह रूप कितना है अग्नि के अंदर वह निकलते हुए प्रकाश कितना है वह प्रकाश में वह प्रकाश कितना है प्रकाश को प्रकाशित करने जो सांसारिक प्रकाश है इसको प्रकाशित करने की क्षमता किसने दी ये वही चेतना है। जल को गीला करने की क्षमता किसने दी ये वही चेतना है तो इस चेतना को समझने के हम और थोड़े से प्रयास करेंगे वो कहता कि कुछ नहीं मैं वो सब कुछ है हम कहते वो कुछ नहीं है कुछ नहीं का कैसे अस्तित्व आया कुछ नहीं में और कुछ नहीं है तो बस सिर्फ चेतना ही तो है कुछ नहीं है वो सब कुछ है इन नथिंग ही इज एवरीथिंग है ना तो इस तरह से चेतना को समझने में और और संसार की चीजें जो करोड़ों हैं उनको समझने में एक बहुत मूल बहुत फर्क है यह संसार में हम पूरे संसार की वस्तुओं को समझना चाहते हैं और जब हम आध्यात्म समझते हैं तो अपने आप को समझ रहे हैं। इसलिए हमको सारे कैमरे उल्टे करना पड़ते जो सारे संसार की समझ और अपनी समझ में फर्क है जब संसार को समझना चाहते हैं तो लोग खूब तालियां बजाते हैं कि इसको इतने बढ़िया पैकेज मिल गया इसने इतनी बढ़िया काम कर दिया इसको इतने बढ़िया इसको पोर्टफोलियो मिल गया और जब हम आध्यात्मिक की बात करेंगे तो लोग हंसे कैसे बेवकूफ है पता नहीं क्या क्या करा करता है क्यों कि उसके संसार की दिशा से आपकी दिशा उल्टी हो गई तो आज इतना ही